ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित का प्रथम श्लोक चेतर्पणमाजनमिर्वापनम श्रेयकचंद्रिका विद्या वधुजीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिप्म पूर्णास्वादनम सर्वात्म स्नपनम बड़म विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम थमेबाद में इस श्लोक पर मैंने कथा किया था श्रीकृष्ण संकीर्तन करने से प्रकार के उपकार जो हम मिलते वो विषायता का श्री कृष्ण संकीर्तन श्री कृष्ण संकीर्तन करना चाहिए हर एक जीव का मुख्य कर्तव्य है श्री कृष्ण संकीर्तन में भाग लेना संकीर्तन का मतलब बाहू भी मिलित बा कीर्तनम इति संकीर्तनम अर्थात जब बहुत भक्त मिलित मिलित होते हैं और कीर्तन करते हैं वो कीर्तन संकीर्तन बोलते हैं और संकीर्तन इस शब्द का एक दूसरा आरोप है सम का मतलब एक है संगा, मिले याद संग संकीर्तन बाहूब मेले बार्तनम इस संकीर्तनम और सम इस शब्द का दूसरा अर्थ है सम्यक अर्थात पूर्ण पूर्ण कीर्तन है संकीर्तन पूर्ण कीर्तन कैसे ही श्री कृष्ण का पूर्ण कीर्तन हो सकते है श्री कृष्ण पूर्ण ही है श्री कृष्ण में कुछ भी अभाव नहीं है और कीर्तन का मतलब उनके नाम गुण रूप लीला इत्यादि का गुणगान करना परंतु श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला इत्यादि अपार है और हम जो जीव है हम सामान्य है भगवान श्री कृष्ण की महिमा असीम है और हम जो जीव है हम सीमित है तो कैसे हम पूर्ण रूप से श्री कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं हमारा क्षमता नहीं तो फिर भी यदि हम पूर्ण प्रयातना करेंगे श्री कृष्ण का गुणगान करना तो उसको संकीर्तन में होता है पूर्ण प्रयात्ना का मतलब इस प्रकार इसी भावना से कृष्ण कीर्तन करना चाहिए अन्यालाषिता शून्य ज्ञानक आद्यनावृत आनुकूल्यन कृष्णान शीलनम भक्तिमा उत्तम भक्ति की भावना से यदि हम कृष्ण कीर्तन करेंगे उसको संकीर्तन हैं अर्थात बहुत से भक्त कृष्ण भक्ति करते हैं और कृष्ण भक्ति में प्रार्थना करना है हम जीव है और भगवान तो भगवान ही है तो इसलिए जब हम भगवान की प्रार्थना करते हैं स्वाभाविक है कि हम भगवान से कुछ मांगते हैं क्योंकि वे महान है और हम चुछी है तो किसलिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए तो शिक्षा का चतुर्थ श्लोक में श्री कृष्ण चैचन्द महाप्रभु हमको शिक्षा देते हैं तो कैसे हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए न धनम न जनम न सुंदरी कवितम वगदीश काम जन्म नि जन्म निश्व भक्तुकी जो तो। तो ये अह प्रार्थना है अह का मतलब जिसमें हेतु नहीं है तो सब प्रार्थना में कुछ हेतु है हम किसी न किसी वर प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते तो है तो आहित इस शब्द का अर्थ है उस प्रकार की भक्ति उस प्रकार की प्रार्थना जिसमें कुछ भी भौतिक लाभ के लिए हम भक्ति नहीं करते तो सामान्यता लोग भगवान के पास जाकर प्रार्थना कहते हैं तो हे भगवान मुझको धन दो मुझको जान दो मतलब कि सब लोग मुझको प्रेम से व्यवहार करेंगे या लोग मुझे प्रशंसा करेंगे या लोग मुझको नेता बनेंगे तो इसलिए लोग भगवान के पास जाते इस प्रकार की प्रार्थना करना न धनम लेकिन चेचाली महाप्रभु कहते है न धनम न जानम न सुंदरी भगवान मुझको सुंदरी स्त्री दे दो ये स्त्री ओम प्रार्थना करते मुझको एक सुंदर स्वामी दे दो सुंदर और धनबान कविता कुछ भी चेतन महाबू कहते है की मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ संसार में और सब प्रकार के संसार वर्ण जो है वो सबों के लिए एक उस सबों में एक के लिए भी मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ मुक्ति के लिए भी प्रार्थना नहीं करता हूँ सिर्फ इसलिए प्रार्थना करता हूँ कि मैं जन्म जन्म अंतर आपसर में आपके शुद्ध भक्तों की संगति में आपकी सेवा करना और हेतु क्या है प्रीति वो हितु की भक्ति नहीं एक ही हेतु है भगवान की प्रीति हम सेवा करते हैं किस है नहीं है कि वो सेवा करने से हम कुछ मिलेंगे जैसे लोग नौकरी करते हैं काम करते हैं फैक्ट्री में ऑफिस में और दुकान में उसका हेतु है कि वो दुकान या फैक्ट्री का मालिक मुझो मेरे काम करने से विनिमय से मुझको पैसा देंगे तो वो बिजनेस है और यदि हम भगवान के पास जाकर प्रार्थना करते मुझको ये दो वो दो वो भी बिजनेस है तो अहिचुकी भक्ति का मतलब जिसमें उस प्रकार की याचना नहीं होती तो खाली प्रेम प्रीति से भक्तों कृष्ण की सेवा करते है तो उसी भावना से यदि हम कीर्तन करेंगे उसको सम कीर्तन पूर्ण कीर्तन संकीर्तन बनते यदि हम भगवान से खुद का स्वाद के लिए चाहते हैं भौतिक स्वाद के लिए तो हमारी भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती तो वो कीर्तन समकीर्तन नहीं हो सकते तो संकीर्तन तो का मतलब पूर्ण शुद्ध भावना से कृष्ण कीर्तन करना और कृष्ण कीर्तन संकीर्तन होना चाहिए अर्थात शुद्ध भावना से वो संकीर्तन वो कीर्तन जिसमें शुद्ध भावना है उसको संकीर्तन बनता है और बहुत भक्तों सम्मिलित होकर वो कीर्तन उसको संकीर्तन बोते और श्री कृष्णा विशेष ट्रीट होते है यदि बहुत भक्त एक साथ कीर्तन करते हैं क्योंकि इस भौतिक संस्था में विशेष का युग में प्रधान भावना प्रेम प्रीति नहीं है ईर्ष्या है इच्छा द्वेश्धेन द्वंद्व मोहेन भारत सावभूता संभ हम साग या फ हम इस भौतिक संसार में आया है द्वेष और भौतिक